महादेव जी ने आसन जमा लिया गंधर्वराज चित्ररथ शंकर का बड़ा प्रेमी था उन्होंने उसे दूत बनाकर तुरंत हर्षपूर्वक पूर्वक शंखचूर्ण के पास भेजा उनके आज्ञा पाकर चित्ररथ उसी क्षण शंखचूर्ण के लगड़ी की ओर चल दिया दानवराज की पुरी अमरावती से भी श्रेष्ठ थी कुबेर का नगर उसके सामने तुक्ष था उस नगर की लंबाई दस योजन थी और चौड़ाई पाँच योजन स्फटिक मणि के समान रत्नों से वह बना था नगर के चारों ओर वाहन थे सात खाइयों और सात दुर्गों से वह सुरक्षित था प्रज्वलित अग्नि के समान निरंतर चमकने वाले करोड़ों रत्नों द्वारा उसका निर्माण किया गया था उसमें सैकड़ों सुंदर सड़कें और मणिमय विचित्र वेदियाँ थी व्यापार कुशल पुरुषों के द्वारा बनवाए हुए भवन और ऊंचे ऊंचे महल चारों ओर सुशोभित थे जिनमें नाना प्रकार की बहुमूल्य वस्तुएं भरी थी सिंदूर के समान लाल मणियों द्वारा बने हुए असंख्य विचित्र, दिव्य एवं सुंदर आश्रम उस नगर की शोभा इस प्रकार के सुंदर नगर में जाकर चित्ररत्न ने शखचुण का भवन देखा वह नगर के बिल्कुल मध्य भाग में था नगर की आकृति वलय के समान गोल थी वह ऐसा जान पड़ता था मानोपूर्ण चंद्रमंडल हो प्रज्वलित अग्नि की लपटों के समान चार परीखाएं उसे सुरक्षित किए हुए थी शत्रुओं के लिए उस भवन में प्रवेश करना अत्यंत कठिन था परंतु हितैषी व्यक्ति बड़ी सुगमता से उसमें जा सकते थे अत्यंत उच्च गगन स्पर्शी तथा तो मलियों से निर्मित कंगूरे से वह भवन सुशोभित था बारह द्वारों से भवन की बड़ी शोभा हो रही थी प्रत्येक द्वार पर द्वारपाल थे सर्वोत्तम मणियों द्वारा निर्मित लाखों मंदिर बहुत से सोपान तथा रत्न में खंभे थे एक द्वार को देखने के बाद पुष्पदंत ने दूसरे प्रधान द्वार को भी देखा उस द्वार पर हाथ में त्रिशूल लिए एक पुरुष विराजमान था उसके मुख पर हंसी छाई थी उसकी पीली आंखें थी उसके शरीर का रंग तांबे की सदिश लाल था भय उत्पन्न करने वाले उस द्वारपाल से आज्ञा पाकर पुष्पदंत आगे बढ़ा और दूसरे द्वार को लांघकर भीतर चला गया यह दूत युद्ध की सूचना पहुंचाने वाला है, यह सुनकर कोई भी उसे रोकता नहीं था इसके बाद पुष्पदंत सबसे भीतर द्वार पर पहुंच गया वहां द्वारपाल से अनुमति लेकर वह भीतर गया वहाँ जाकर देखा परम मनोहर शंख राजाओं के मध्य में सुवर्ण के सिंहासन पर बैठा था उस दिव्य सिंह में सर्वोत्तम मणियां जड़ी थी उसके रत्न के थे रत्नों द्वारा बने हुए पुष्पों से उसकी निरंतर शोभा होती थी ऊपर सोने का सुंदर छत्र तना था सफेद एवं चमकीले चमर हाथ में लेकर पार्षद शंखचूर्ण की सेवा में संलग्न थे सुंदर वेश एवं रत्नमय भूषणों से आभूषित होने के कारण वह परम रमणीय जान पड़ता था मुने उसके गले में माला थी शरीर पर चंदन का अनुलेपन था वह दो महीन उत्तम वस्त्र पहने हुए था सुंदर वेश वाला वह वा दानव उस समय असंख्य प्रसिद्ध दानुओं से घिरा था असंख्य अन्य दानव हाथों में अस्त्र लिए इधर उधर घूम रहे थे इस प्रकार के संखच को देखकर पुष्पदंत आश्चर्य में पड़ गया तदनंतर उसने शंकर के कथनानुसार युद्ध विषयक संदेश सुनाना आरंभ किया